नमस्कार आप सुनने रेडी मधुबन नाइन्टी 90.4 एफएम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग खास करके पर्यावरण से जुड़ी बातें आपको सुनाते हैं और खास करके कभी कभी डिजास्टर से जुड़ी हुई बातें भी, बाते भी आपसे करते हैं तो आज के इस समय की मांग कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मोहन सिंगल जी है जो बहुत ही अच्छे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए काफी समय से और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के नेशनल कोर्डिनेटर है और ब्रह्मा कुमारी इसके और भी बहुत सारे विभाग हैं, विंग्स हैं, उसके भी वो कॉपरेट करते हैं उसको भी देखरेख करते हैं पर्यावरण से जुड़े बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटीज में उन्होंने किया है और अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा नेचर के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है तो उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे तो आप सभी की तरफ से मोहन सिंगल जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताइए जैसा कि आपको बताया मैं अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ पिछले पचास से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ हूं इससे पहले यहां पर मैं ओ कंपनी में था Uh, मैंने इंजीनियरिंग पास किया है स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से और उसके बाद ओएनजीसी एन ज्वाइन किया जहां पर लगभग 28 वर्षों तक मैं कार्यरत रहा लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी एक सक्रिय सदस्य रहा और जहां भी रहा चाहे आसाम में या उत्तराखंड में या गुजरात में कहीं भी तो वहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सदा ही जुड़ा रहा और वैज्ञानिक और इंजीनियर अभियंता प्रभाग जो है इसके साथ में एसोसिएटेड रहा और उसी के अंतर्गत ही ये पर्यावरण की सेवाएं चलती रहीं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी तरह से पर्यावरण से जो भी हो सकता है आपने किया है और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपने किया था नेचर के ऊपर क्लीन द ऐसा कुछ था मुझे पूरा याद नहीं है मैं चाहूंगा कि थोड़ा साफी सा कार्यक्रम हुए हैं पर्यावरण से संबंधित आप सबको शायद ज्ञात ही हो कि पर्यावरण की समस्या आज एक बहुत विकट रूप ले चुकी है लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते थे और उसके बाद शुरू में मुझे याद है उन्नीस सौ तक जब तक हमने पास किया था तब तक पर्यावरण का नाम भी कोई नहीं जानता था और उसके बाद ओएनजीसी में जब ज्वाइन किया तभी भी इसके बारे में कोई विशेष जागृति नहीं थी लेकिन विश्व भर में इसके प्रति जागृति उन्नीस से शुरू हुई 1972 से जब स्टॉकहोम में पहली कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में जो एन्वायरमेंट से कनेक्टेड कॉन्फ्रेंस थी उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन पूरे विश्व भर से एक ही प्रधानमंत्री गई थी और वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि काफ़ी एक दूरदृष्टा थी तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण की बात तो हम करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वह गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है क्योंकि जब गरीबी होती है गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हें खाना पकाने के लिए भी फ्यूल नहीं होता गैस या क्रोसिन वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो जंगल को काट करके लकड़ी वगैरह ला के जलाते हैं तो इसलिए एक तरीके से देश का जाए तो गरीब देश जो हैं उनके लिए गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण के प्रति जितनी जागृति होती रही तो सबसे जब यह जागृति होती रही तो 1992 में 20 वर्ष बाद रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस की गई और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित की गई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवाट एंड डेवलपमेंट तो उसके तब तक यह समस्या काफी विकट रूप भी ले चुकी थी और इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 120 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राजा रानी आदि उन्होंने भाग लिया और एन ने भी भाग लिया उसमें और तीस हजार से अधिक डेलीगेट्स ने उसमें अपना मतलब सहयोग दिया पार्टिसिपेट किया और इसके प्रति अपने विचार प्रकट किए तो इससे ही पता चलता है कि ये इस पर चूंकि शुरू में ध्यान नहीं दिया गया तो ये समस्या बढ़ती गई और उन्नीस के बाद से तो लगभग हर एक दो साल में ही यह कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े रूप में होती है जॉन्सबर्ग हो चाहे मेक्सिको हो कहीं पर भी हो अनेक अनेक जगह होती रहीं रही। और आज तो इस समस्या ने इतना बड़ा विकट रूप ले लिया है जो हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वेदर की जो बात कर रहे थे भाई जी तो उन सबको जो हम स्वरूप देख रहे हैं वो एक पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही उसका ये स्वरूप है तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने भी इस समस्या को एक जागृति लाने के लिए कई अभियान निकाले हैं तो इसमें 1990 का दशक 1990 से लेकर नाइन्टी तक का दशक ये यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट अवेयरनेस दशक घोषित किया था पर्यावरण के प्रति जागृति लाई जाए तो इसीलिए यह इस इंस्टीट्यूशन ने लगभग उस दौरान सात पर्यावरण जागृति अभियान निकाले देश विदेश में और एक खुशी की बात यह है कि अभियानों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने और विशेष करके इसके ये जो वैज्ञानिक इंजीनियर प्रभाग है इसने इसमें पार्टिसिपेट करके इतनी जागृति लाई कि भारत सरकार के जो तत्कालीन आ, मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह जी तो उन्होंने इस विद्यालय को और विशेष करके इस इनको पर्यावरण श्री की उपाधि से सम्मानित किया था तो इस ईश्वरीय विद्यालय ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है और वो तो एक शुरुआती थी उसके बाद भी अनेका अनेक पुरस्कारों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इस विंग को विशेष करके सम्मानित किया जा चुका है यूनाइटेड नेशंस के भी द्वारा साथ ही साथ राजस्थान गवर्नमेंट के गवर्नर श्रीमती मार्गरेट अलवा उनके द्वारा भी सन 2013 में ये सम्मानित किया गया तो मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देता है बल्कि इन जो वर्तमान में जो समस्याएँ हैं उन सब के प्रति भी जागरूकता लाने का जो कार्य करता है वह एक विशेष सराहनीय कार्य है जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी से इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनने के बाद उनके मन में एक आध्यात्मिक संस्था नाम उनके साथ जुड़ जाता है लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद आध्यात्मिक संस्था होने के नाते भी लोगों के जो सिचुएशन है वर्तमान समय में पर्यावरण से जुड़ी बातें उसके ऊपर भी अच्छी तरह से वैज्ञानिक और इंजीनियर विंग मिलकर काम कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को इस बात पर इस बात की बहुत खुशी होगी तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे वर्तमान समय को हम लोग अगर देखें, तो जिस तरह से चार पांच दिनों से बहुत अधिक वर्षा होती है जिसके कारण जनमानस की सामान्य जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाती है तो इसको कैसे हम लोग तुरंत क्लियर कर सकते हैं या इसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा सकते हैं उसके बारे में आपके विचार सुनना चाहेंगे वास्तव में यह समस्या जो पांच तत्व हैं उनसे कनेक्टेड है और इस कारण से यह समस्या वर्ष प्रतिवर्ष और विकट रूप ही धारण करती जा रही है ये जो पर्यावरण के से संबंधित यूनाइटेड नेशंस पूरे विश्व भर को कार्यक्रम देता है तो 2017 में भी इस वर्ष का भी जो थीम यूनाइटेड नेशन ने दिया है बड़ा अच्छा थीम दिया है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर ये इस वर्ष का यूनाइटेड नेशन का थीम है जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी लिया है कि किस प्रकार से मनुष्यों को प्रकृति के साथ जुड़ाव किया जाए तो इस विषय में मैं बताना चाहूँगा प्रकृति से जुड़ाव की जो बात है वास्तव में हर एक मनुष्य प्रकृति से तो जुड़ाई हुआ है क्योंकि मनुष्य दो चीज़ों का मिश्रण कहें तो वो जो है बिल्कुल उपयुक्त बात होगी क्योंकि हर मनुष्य प्रकृति से बना ये शरीर पांच तत्वों से बना ज लग्नि वायु पृथ्वी आकाशन से बना ये शरीर है एक ये पार्ट है और दूसरा उसके अंदर चैतन्य सत्ता आत्मा है और जब आत्मा इस शरीर में आती है तो फिर व्यक्ति जीवंत हो उठता है और वह फिर कार्य करता है तो मनुष्य का इस रूप में अगर देखा जाए तो प्रकृति के साथ जुड़ाव तो है ही है 24 घंटा जुड़ाव है लेकिन इस यूनाइटेड नेशन के थीम से भाव ये है कि जो बाहरी तत्व हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण के रूप में हैं उनसे जुड़ाव की बात वह कर रहा है वास्तव में प्रकृति शब्द को ही अगर समझा जाए नेचर शब्द को तो नेचर शब्द के ही दो अर्थ हैं प्रकृति के प्रकृति माने एक तो ये पांच तत्व और दूसरा प्रकृति माने स्वभाव कई बार हम कह देते हैं भाई मेरी प्रकृति ऐसी है मुझे क्रोध आ जाता है या मैं तेज बोलता हूँ या मेरा स्वभाव ऐसा है तो प्रकृति शब्द के वास्ट मीनिंग अगर लिया जाए तो दो अर्थ हैं एक बाहरी पांच तत्व और एक आंतरिक मनुष्य का लेकिन दोनों का आपस में बहुत बहुत गहरा संबंध है तो ये जैसी मनुष्य की आंतरिक प्रकृति होती है वैसी बाहरी प्रकृति होती है और बाहरी प्रकृति के अनुरूप ही उसकी आंतरिक प्रकृति भी बनती जाती है तो इसीलिए ये संसार को कहा ही जाता है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है तो पुरुष और प्रकृति के खेल का भाव यह है कि पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति माने ये शरीर पांच तत्वों का बना शरीर तो आत्मा जब शरीर में आती है तो मनुष्य इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में खेल खेलता है और दूसरा पुरुष और प्रकृति का खेल का मतलब पुरुष माने आत्मा जो पुरुषार्थ करता है उसको पुरुष कहा गया है यानी आत्मा को और आत्मा तो पुरुष स्त्री या पुरुष होती नहीं है आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्त्री या पुरुष बनती है तो पुरुष और प्रकृति नाटकशाला है सृष्टि चारों तरफ पांच तत्वों से घिरा हुआ है ये और इस कारण से ये खेल खेलते हैं तो ये एक बहुत समझने की बात है कि ये जो खेल है ये आत्मा खेलती है तो जब मनुष्य आत्मा सतो प्रधान होती है और बहुत अच्छी प्रकृति होती है विकार नहीं होते उसके अंदर तो बाहर की प्रकृति भी वैसी ही सतोप्रधान होती है mm -hmm. उदाहरण के तौर पे हमारा भारत का इतिहास लें या कोई भी इतिहास लिया जाए जो बहुत आदिकालीन इतिहास हैं तो सतयोग त्रेता आदि में जब मनुष्य की प्रकृति बहुत सतोप्रधान थी तो यानी स्वभाव आत्मा उसकी उसके अंदर कोई विकार नहीं थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कोई निगेटिविटी नहीं कोई बदले की भावना नहीं कुछ नहीं तो बाहर की प्रकृति भी सतोप्रधान थी और बाहर की प्रकृति भी उसको पूरा का पूरा सहयोग देती थी न कभी फ्लड आते थे ना कभी अर्थक्वैक होते थे ये जितने जितने प्रकृति के ना रौद्र रूप आज देख रहे हैं जैसा आपने प्रश्न किया तो ये आज से कुछ हजार वर्ष पहले ये नहीं होते थे क्योंकि मनुष्य सतोप्रधान था तो प्रकृति भी सतोप्रधान थी लेकिन धीरे धीरे मनुष्य आत्मा की सतो प्रधानता जब कम होती गई सतो हुआ रजो प्रधान रजो और तमो तक जब आया तो प्रकृति ने भी तमोप्रधान रूप ले लिया और आज जो हम प्रकृति का तमोप्रधान रूप देख रहे हैं कभी कहीं पर अर्थक्वेक है कहीं फ्लड है कहीं फैमिन है कहीं पर सुनामी है कहीं क्लाउड बर्स्ट है अलग अलग जो प्रकृति के तत्वों का रौद्र रूप देख रहे हैं तो इस कारण से कि मनुष्य आत्मा भी तमोगुणी हो गई है तो ये तो एक सूक्ष्म रूप हुआ लेकिन वैज्ञानिक भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वह इस ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो इंजीनियर साइंटिस्ट और जो एजुकेशन एजुकेशनिस्ट सब लोग हैं वो अपने अभियानों के द्वारा जनता को उसके प्रति जागरूकता लाते हैं और वो इस कारण से जैसा कि सारे संसार को विदित ही है कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है नहीं। नहीं। लेकिन जो वृक्ष आदि हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और वही ऑक्सीजन मनुष्य लेता है इस प्रकार से ये साइकिल चलती, चलती है। रहती है तो ये साइकिल सदा से चलती आ रही है इसमें किसी प्रकार का कोई विघ नहीं था लेकिन पिछले लगभग ऐसा कहें अगर सौ वर्षों के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ एडवांसमेंट डेवलपमेंट हुआ आधुनिकता के नाम पर तो वो डवेलपमेंट के कारण जंगल कटते गए क्योंकि लकड़ी की जरूरत तो सब जगह होती है और जब जंगल कटते गए और साथ ही साथ दूसरी तरफ मनुष्य की आबादी बढ़ती गई पॉपुलेशन हमें याद है जब हम लोग छोटे थे और पढ़ा करते थे तो भारत की आबादी 40 करोड़ हम लोग पढ़ा करते थे अभी तो सवा करोड़ है इसी प्रकार से विश्व की आबादी भी लगभग साढ़े छः करोड़ तक पहुँच गई है तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन देने वाले पेड़ कम होते जा रहे हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए जंग लकड़ी काटना आवश्यक भी है क्योंकि उस मकान बनाने पड़े हैं व्हीकल ज़्यादा चाहिए ज़्यादा फर्नीचर चाहिए हर एक चीज़ चाहिए तो इसके लिए लकड़ी की ज़रूरत है तो जब जंगल कटते जा रहे हैं यानी ऑक्सीजन गिविंग एजेंसी जो है वो तो कम होती जा रही है और मनुष्य बढ़ रहे हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कम मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है वातावरण में और इस कारण से ही आज क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जब इकट्ठी वातावरण में होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक गुण होता है वो गर्मी अपने अंदर बहुत रखती है और इस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है इसी को ही वैज्ञानिक भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ तक तो वैज्ञानिक बताते हैं ठीक भी है लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय कोई भी समस्या की जड़ में जाता है और जब समस्या की जड़ में जाया जाता है उसका पता चलता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है तो वैज्ञानिक ये तो कह रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं लेकिन जंगल कटने का कारण क्या है मनुष्यों की आबादी बढ़ना और आबादी बढ़ने का कारण क्या है मनुष्य के अंदर विकार की ज़्यादा उत्पत्ति काम विकार बढ़ता जा रहा है और जिसको आज हम रोज टीवी न्यूज़पेपर सब में देखते हैं पहले पेज से ही शुरू हो जाता है आज ये ये घटनाएं हुई इतने मर्डर हुए रेप हुए इसमें वायलेंस आदि आदि तो देखा जाए तो ये इसका मुख्य कारण एक ये काम विकास तो उसके कारण ये पॉपुलेशन जो बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर जो पहाड़ हैं बर्फ़ के वो पिघल रहे हैं और वो पिघलने के कारण कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है कभी उसके साथ कभी सुनामी हो जाती है कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं बहुत अनेकानेक ऐसे कारण होते जाते हैं ये तो मैंने एक ही विकार का बताया जैसे थी थी थी। काम विकार लेकिन अगर हर एक को देखा जाए जब हम लोग अभियान निकालते थे 1990 के दशक में तो कई बार हमें बहुत बार इंडस्ट्रीज में जाने का मौका मिलता था और उस समय तक इतनी जागृति नहीं थी तो हमें कई बार पता चलता था कि ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादातर इंडस्ट्री में तो नाइनटीन में थे ही नहीं अगर कई इंडस्ट्रीज में थे तो वो लोग चलाते नहीं थे क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं उनमें बहुत पैसा खर्च होता है तो उसको बचाने के लिए वो ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ ही नहीं करते नहीं। तो देखिए इसमें क्या आया लोभ विकार कुछ पैसा बचाने के लिए वो उसको चलाते नहीं थे और उससे जो भी पानी वो दूषित होता था नदियों में गिरता था वाटर पॉल्यूशन होता था इसी प्रकार से वहीकल्स जब ये जागृति आई तो उसके अंदर काफ़ी आया और इसके अंदर ना अलग अलग ऐसे इंजन बनने लगे गाड़ियों के इंजन ऐसे व्हीकल्स बनने लगे तो धीरे धीरे जिसमें कि कम धुआँ निकलने लगा प्रदूषण वायु प्रदूषण कम होने लगा तो ये खुशी की बात है कि अभी लोगों में जागृति तो काफ़ी आई है और आती जा रही है लेकिन जागृति के साथ साथ जो ये समस्या है उसका रूप ज़्यादा विकट हो रहा है और इस कारण से अभी वर्तमान समय जो इसका स्वरूप है उस स्वरूप को वर्तमान समय अगर देखा जाए तो वो स्वरूप इतनी इस हद तक पहुंच गया है कि क्लाइमेट चेंज वेदर ही साइकिल पूरी की पूरी बदल गई है मुझे याद है कि जब हम पहले ये पर्यावरण जागृति अभियान निकालते थे और जब अभी से लगभग दस पंद्रह वर्ष पहले से ये समस्या जब क्लाइमेट चेंज और डिसास्टर जो आपदाएं आती हैं इन आपदाओं के कारण तो हम लोगों ने उसके बाद डिसास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स निकालने शुरू किए और वो भी हम अभी तक पंद्रह से अधिक डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन निकाल चुके हैं तो वो डिसास्टर मैनेजमेंट कैंपेन भारत के अलग अलग प्रांतों में भी निकाले गए हैं और जिससे कि ये डिसास्टर आए तो तब तो मजबूरी है तब तो डिसास्टर से लेकिन किस तरह हम डिसास्टर को के लिए तैयार रह सकते हैं हम डिसास्टर का को अवॉइड तो नहीं कर सकते नहीं। मानो अर्थक्वैक है अवॉइड नहीं।, नहीं कर सकते लेकिन हमें ये वैज्ञानिक तथ्यों से पता चला मैं भी जब पढ़ता था इंजीनियरिंग में तो हम लोगों को उस समय भी पढ़ाया गया था कि अर्थक्वैक आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसे रिकॉर्ड आने से पहले नहीं कर सकता लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं मेंढक है छिपकली है सांप है ज़मीन के अंदर जो रहते हैं ना तो वो लोगों को पता चल जाता है कुछ क्षण पहले और वो तुरंत अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और बाहर की दिशा में एकदम दौड़ते हैं नहीं। नहीं। मैंने भी ये खुद व्यक्तिगत रीति से भी इसको अनुभव किया है जब आ, कच्छ भुज का अर्थ को एक आया था उस समय मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था और जस्ट बाई चांस हम देख रहे थे हमारे बाहर ही आश्रम के बाहर एकदम गायब हैं इधर उधर दौड़ने लगे कुत्ते भौंकने लगे और चारों तरफ ना ऐसा हलचल मर गई और उसके कुछ मिनटों के बाद ही तुरंत ये अर्थ को एक गजबूज का बहुत बड़ा आया तो ये तो मैंने व्यक्तिगत देखा लेकिन पहले तो पढ़ा करते थे तो उसकी बात क्या है उसका असली बात यह है उन्हें क्यों पता चल जाता है क्योंकि They are more in harmony with nature, प्रकृति के साथ उनका जीवन जो है ना बिल्कुल ज़्यादा जुड़ा हुआ है और मनुष्य का जीवन प्रकृति से दूर होता जा रहा है जितना जितना ये लग्जरी के साधन बनते चले जा रहे हैं मनुष्य एकदम प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है और इसीलिए इस वर्ष का थीम भी बहुत उपयुक्त है और कि प्रकृति के साथ मनुष्य को कैसे जोड़ें ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि नहीं ना कि नहीं उसके अंदर हम लोग लेते रहेंगे लेकिन ये वर्तमान समय आवश्यक तो ये है कि हम लोगों को पहले स्टेप में तो जागृति होनी चाहिए हमें भी और समाज के हर वर्ग को क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कह देते हैं भाई मेरे अकेले सुधरने से क्या होगा मानो मैं अगर न काटूँ दुनिया के दूसरे लोग तो पेड़ काट रहे हैं मानो मैं अगर अकेला न ये काम छोड़ दो नदी का प्रदूषण अपना वो लेकिन पूरी दुनिया तो कर रहे हैं तो मेरे उसे लेकिन हर एक अगर जागृति आएगी तो सबके बूंद बूंद भरे सरोवर कहते हैं ना तो हरेक में जागृति होगी तो सब जगह भी ये जागृति फैल जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा क्यूँ इस तरह के जो करेंट सिचुएशन में हम जिस तरह से बहुत ज्यादा बारिश के कारण जो जनमाल की स्थिति बिगड़ रही है वो क्यों हो रहा है उसके पीछे का जो रहस्य है वैज्ञानिक तरीके से भी उन्होंने अपने को बताया और खुद कुछ एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर लौट के आते है और मोहन सिंगल जी से फिर कुछ नई बातें पर्यावरण से जुड़ी बातें हम सुनेंगे आप सुना है रेडियो मोदी नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ये आसमां है अपना बरसते में खा के बूंदे भी हैं अपने ये हवा ये ये आसमां है अपना बरसते में के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 स्वार्थी और दुष्टों से स्वार्थी और दुष्टों से धरती पर भरते हम मैल गंदगी दूषित है सारा जनजीवन, सारा जनजीवन ये व्याधि। हाथ जोड़ साथ चले कदम कदम आगे बढ़े निसर्ग की सुरक्षा की संकल्प हम कर ले हाथ जोड़ साथ चले कदम कदम आगे बढ़े निसर्ग की सुरक्षा की संकल्प हम कर ले संकल्प हम कर लेके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई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 और वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं 50 सालों से ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़कर काफी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने नेचर के साथ जो बातें हैं नेचर की जो बातें हैं उन्होंने बताई हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि अब जो थीम दिया है यूनाइटेड नेशन ने कनेक्ट टू द नेचर यानी फिर से नेचर के बैक टू नेचर हम लोग वापस जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने आखिरी में बताया जो पशु पक्षी है वो बिल्कुल कुदरत के साथ नेचर के साथ जुड़े हुए हैं और मनुष्य बिल्कुल थोड़ा सा उससे अलग जा रहे हैं कि वो नेचर से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं मॉडर्न चीजें जो है जैसे कि टेक्निकल चीजें हैं, मोबाइल है फर्नीचर है, है ये सारी चीजें उसके साथ रहना शुरू किया है जिसकी वजह से वो नेचर से दूर हो रहा है तो आइए इसी बात पर और भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फिर हम कुदरत की और लौटें आप सभी की तरफ से फिर से एक बार मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद भाई जी तो मैं बता रहा था कि पहला स्टेप है पूरी जागृति ऐसी पैदा की जाए कि मेरे बदलने से ही ये संसार बदलेगा तो मेरा जितना भी छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन हो सके वो कंट्रीब्यूशन मुझे पर्यावरण की दिशा में करना है जैसे वर्तमान समय आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान जो चलाया हुआ है तो अक्सर लोग कह देते हैं भाई मेरा एक प्लास्टिक की थैली फेंकने से क्या होगा सभी को ये करना चाहिए लेकिन हर एक अगर इस दिशा में कार्य करेगा तो स्वच्छता होगी होगी तो इस दिशा में भी हमारा हर जगह प्रयास यही रहता है कि हर चीज का दोनों पहलू लिए जाएं एक भौतिक पहलू एक आध्यात्मिक पहलू तो स्वच्छता में भी हम लोग यही लेना चाहते हैं कि बाहर की स्वच्छता तो आवश्यक है जीवन में लेकिन उसके साथ साथ मन की स्वच्छता भी उतनी आवश्यक है अगर मन के अंदर पहले स्वच्छता का संकल्प होगा तो हमारे कर्म भी ऐसे होंगे जो स्वच्छता की दिशा में सदा आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रदूषण भी ऐसी ही चीज है भले मोटे तौर पर कहने में ये प्रदूषण आता है पांच तत्वों का भी प्रदूषण वायु प्रदूषण सॉइल प्रदूषण अर्थ का पॉलुषण साउंड पॉलूषण आदि आदि लेकिन अगर देखा जाए इन सब की जड़ है मन का प्रदूषण सबसे पहले मन में प्रदूषण की बात पैदा होती है जैसे मैं बता रहा था पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके पहले सबसे पहले पहले मन के अंदर ही विकार आते हैं और मन के अंदर जब विकार आते हैं तो मनुष्य का जीवन की दिशा वैसी होने लगती है और फिर वो विकारों की ओर अग्र होता है मुझे याद है कि जब प्रदूषण जागृति अभियान हम ये लोग निकाल रहे थे तो उस समय इराक का युद्ध वगैरह भी हुआ था और हम लोग पढ़ा करते थे देखा करते थे कि इवन पहले जो ऑयल वेल मैंने तो ऑयल कंपनी में काम किया है मैं जानता हूँ ओएनजीसी में तो अगर थोड़ा सा भी एक कुएं को भी अगर आग लगा दी जाती है जिसमें से जो प्रोड्यूस कर रहा हो तेल या गैस तो कितना भयंकर स्वरूप उसका हो जाता है तो अक्सर हम लोग देखा करते थे उस समय दुश्मन कंट्री का सदा यही लक्ष्य रहता है कि मैं दूसरे की एक्नॉमी को कैसे नष्ट करूं और इसके अगर रूट में जाए उस देखने में तो स्वरूप ये आता है उसने युद्ध हो रहा है तेल कुओं में आग लगा दी कुछ समुद्र के अंदर से भी तेल निकलता है उसमें आग लगा दी तो पूरे समुद्र के अंदर वो तेल फैल जाता है पानी के ऊपर और तेल फैलने से क्या होता है की ऑक्सीजन नहीं जा पाती पानी के अंदर पानी में रहने वाले हजारों जीव मर जाते हैं तो ये सब तो एक साइड की बात रही क्योंकि मनुष्य का डायरेक्ट इससे एकदम लेना देना उतना नहीं होता है लेकिन देखा जाए तो इसकी जड़ में भी क्या होता है जब दो देश आपस में लड़ते हैं और कोई शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश को ना दिखाना चाहता है मैं शक्तिशाली हूँ तो उसके पीछे मुख्य दो विकार ही कार्य करते हैं या तो एक अहंकार की भावना या बदला लेने की भावना तो देखिए हर चीज की जड़ जो है ना वो है पांच विकार ही भले उसका स्वरूप देखने में भौतिक रीति से कोई भी आए लेकिन उसकी जड़ में ये पांच विकार होते हैं तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सदा यही लक्ष्य रहता है कि बड़े समस्या का भौतिक रूप बहुत बड़ा हो लेकिन उसका हम उसकी दिशा में कार्य करें जैसे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी लोग जाके पौधे पेड़ पौधे लगाते हैं हर जगह जागृति अभियान निकालते हैं स्टेट्स में हर जगह स्कूल कॉलेजों में जाके इस विषय पर भाषण करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन साथ साथ हमारा लक्ष्य ये भी रहता है कि मनुष्य के मन की विकृतियों को कैसे ठीक किया जाए और इन पांच विकारों पर कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे कि समस्या को हम चारों तरफ से अटैक कर सकें केवल उसका भौतिक निरूपण ही न न कि भौतिक सोल्यूशन आए लेकिन उसकी जड़ में जो बात है उसके द्वारा हम संपूर्ण होलिस्टिक सोल्यूशन उसका प्राप्त कर सकें तो ये हमारा लक्ष्य रहता है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो भी व्यक्ति हैं मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तो उसके अंतर्गत लगभग बीस विंग्स कार्यरत हैं और केवल साइंटिस्ट इंजीनियर विंग नहीं बल्कि और विंग भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं एजुकेशन विंग भी है और यूथ विंग वाले भी जगह जगह जाके पेड़ लगाते हैं कई विंग किसी न किसी रूप में ये पर्यावरण प्रदूषण को स की समस्या को कम करने का प्रयास में पूरा रत है और एक एक विंग में हजारों मेंबर्स हैं मैं हमारे इस साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में ही बताऊं इसमें लगभग हमारे डेढ़ हजार मेंबर हैं जो वेल क्वालिफाइड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं और वो अपने दैनिक जीवन में से कुछ छुट्टियां ले कर के इस अभियान का पार्ट बनते हैं और जगह जगह इसके प्रति जागृति लाते हैं तो आज आवश्यकता इस बात की है जब कोई भी क्वालिफाइड आदमी आज मेडिकल डॉक्टर जैसे कोई अगर बोलेगा कि भाई आपके अंदर ये बीमारी व्यक्ति सहज मान लेता है क्योंकि डॉक्टर क्वालिफाइड ऐसे ही अगर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत लोग इस बात को बताते हैं और उसका स्वरूप बताते हैं भौतिक भी और आध्यात्मिक स्वरूप तो लोग सहज रीति से मान लेते हैं और उस दिशा में कार्यरत हो जाते हैं तो ये बताने का भाव यही है कि ये समस्या एक बहुत विकट रूप जो लेती जा रही है और ये विकट रूप इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि अगर अभी हम नहीं जागे तो मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जा सकता है आज आवश्यकता यह है कि इसको पहले हम अच्छी तरह जिस बात से मनुष्य खुद कन्विंस हो जाता है तो उसकी वाणी में भी उतना जौहर आ जाता है कि उस बात को वो जब रखता है दूसरों के सामने तो कन्विंसिंग नेचर में बता सकता है और लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आज आवश्यकता ये है कि पहले हम इस बात को अच्छी तरीके से जानें क्योंकि बाहरी उसमें तो हम लोग अपने लेवल पर कार्य कर सकते हैं कि भाई पानी को बचाएं हम सेव दी वाटर ये भी पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सहयोग होगा इसी प्रकार से स्वच्छता ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है और ये जितने भी पाँचों तत्व तो हैं इनका रोध रूप जब देखने को मिलता है तब इस बात का पता चलता है तो उस सीमा तक ये रूप पहुंचे ही नहीं अभी ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं क्यों क्योंकि सारे डिस्टर्बेंस जो नेचर में हम क्रिएट करते जा रहे हैं उसका कारण मनुष्य ही है जब इस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 1992 नाइन्टी में रियो डी जनेरियो में हुई थी उस समय इस बात को दुनिया को सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था जहाँ 120 से अधिक देशों के हेड ऑफ स्टेट थे। इसका एक मूल कारण जो है वो मनुष्य का लग्जूरियस लाइफस्टाइल है जीवन जीने का ढंग है और ये देखिए दुनिया में गरीब देश बहुत ज्यादा है अमीर देश कम है लेकिन अमीर देश जो वन फिफ्थ पॉपुलेशन है और गरीब देश और साधारण वो फोर फिफ्थ पॉपुलेशन है mm. तो वन फिफ्थ पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के रिसोर्स जो हैं उसका फोर फिफ्थ हिस्सा यूज़ करते हैं और फोर फिफ्थ पॉपुलेशन जो है उसके लिए केवल एक बटे पाँच भाग ही बच जाता है तो जब ये असमानता जितनी गहरी होती जाएगी ये खाई बढ़ती जाएगी तो नेचुरली हैव एंड हैव में जो विश्व बढ़ता जा रहा है तो स्वाभाविक रीति से मन के अंदर व्यक्ति के अंदर निराशा की भावना या ईर्ष्या की भावना का जन्म होगा और फिर उसमें एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी भावनाएं जन्म ले सकती हैं जिसके कि द्वारा जाति भेद रंग भेद आदि आदि और समस्याएं बढ़ती रह सकती हैं तो इसीलिए विज्ञान ने एक तरफ तो बहुत डेवलपमेंट किया है चारों तरफ देखिए हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन का हो मोबाइल देखिए हर एक के हाथ में है कम्युनिकेशन का हो ट्रांसपोर्टेशन का हो प्लेन का हो चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो हर जगह बहुत वो लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ इसके साइड इफेक्ट भी ना इतने ज्यादा हो गए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने एक बार बहुत अच्छा बोला था ये कि साइंस हैज फिनिश्ड अवर स्पिरिचुअल पावर वी हैव गाइडेड द मिसाइल्स बट मिसगाइडेड द मैन मिसाइल्स को गाइड कर दिया गाइडेड मिसाइल है बहुत दूर पर भी हजारों मील दूर पर भी पिन पॉइंट मिसाइल गिर जाएगी विनाश कर देगी लेकिन मनुष्य मिसगाइडेड हो गया है महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मदर अर्थ इज फॉर इज ग्रीड तो मनुष्य की आवश्यकता के लिए धरती माता के पास सब कुछ है लेकिन उसके लोभ के लिए सफिशियंट क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है तो आज आवश्यकता ये बात है कि हम जो ये समस्या है इसका सॉल्यूशन लाने के लिए पूरी रीति से कार्य करें वैज्ञानिक जो भी रीतियां हैं जो संसार के सब करते हैं जो पॉलिटिकल लोग चाहते हैं खाली पॉलिटिकल नहीं वैज्ञानिक और हर एक कोई इस दिशा में लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक और ऐड करता है कि उसमें हम एक डायमेंशन और जोड़ें और वो है स्परिचुअल डायमेंशन और जब स्परिचुअल डायमेंशन जुड़ जाती है तो उस चीज़ का सोल्यूशन बहुत हद तक निकलता और मुझे ये बताते खुशी होती है कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विश्व भर में जो शाखाएं हैं 500 से अधिक शाखाएं हमारी विदेशों में भी हैं और भारतवर्ष में लगभग जो इसकी शाखाएं उप शाखाएँ जो उप उप शाखाएं है, लग हैं लगभग नौ साढ़े नौ हैं तो वो सब शाखाएं इस दिशा में कार्यरत हैं और हम लोग केवल यही नहीं करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की ही शिक्षा दी जाए बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो एन्वायरमेंट फ्रेंडली हो वो भी आवश्यकता है और साथ ही साथ ना ये सबसे बड़ी आवश्यकता अपने मानसिक mm -hmm. स्थिति को उसमें ढालना कि हाँ इस लग्जूरियस आइटम के बिना भी मेरा जीवन चल सकता है ये कार्य भी हम इसके बिना कर सकते हैं और जब ये जागृति आती है इसीलिए पूरे हमारे इतने सेवा केंद्र हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के साथ साथ हम जो जनरेट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को भी हम बहुत यूज़ कर रहे हैं mm -hmm. सोलर एनर्जी से केवल हम पानी ही नहीं गर्म करते बल्कि भोजन भी बनाते हैं और भोजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक जनरेशन भी करते हैं इस विषय में और भी आपको आगे बाद में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ हमारा एक सोलर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगभग समाप्ति पर है और किस प्रकार से वो इलेक्ट्रिक देगा जब तो केवल हम अपनी ही विद्युत की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे बल्कि हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी राजस्थान सरकार को दे सकेंगे जिससे कि वो और उसे यूटिलाइज कर सकें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स इस बात से खुश भी हो रहे होंगे और उनके पास बहुत ही अच्छी जानकारी भी पहुंच रही है कि कुदरत का जो नजारा आज हम लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ही मिसगाइड माइंड जैसे अभी वर्तमान समय में जो चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि मनुष्य वैज्ञानिक तौर पर टेक्नोलॉजी के तौर पर बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन साथ साथ मनुष्य जीवन के साथ या मनुष्य स्वभाव में या मनुष्य को जिस तरह की जीवन चाहिए कुदरत के साथ रहने का वो कहीं ना कहीं छूट गया है उसने और उन चीजों को जब तक हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा जो बैलेंस है क़ुदरत के साथ का, रहने का वो नहीं हो सकता और जैसे कि अभी मोहन जी ने बताया कि ये बहुत ज्यादा अति होते जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं हम अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन है अभी वर्तमान में जिस तरह के जीवन है शायद वो भी नहीं हम जी पाएंगे प्रश्न ये आता है कि अभी करे तो क्या करे <laughs> घुमा फिरा के जब भी हम लोग इन सारी चीजों को सोचते हैं तो अब करें क्या ये सिचुएशन आ जाता है तो किस तरह से हम इसको एकदम शॉर्ट में मैं कहूंगा दो चार लाइनें जरूर बताइए कि हमें इंडिविजुअल तौर पे क्या कर सकते हैं क्योंकि बड़े लेवल पे चलिए काम हो रहा है लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत रूप से मैं क्या कर सकता हूँ कुदरत के साथ जुड़ने के लिए वास्तव में बहुत अच्छी बात आपने कही और इन सबके लिए तो जागरूकता की जो आवश्यक है दैनिक जीवन के लिए मान लीजिए पानी है ऐसा कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो पानी के ऊपर होगी क्योंकि इतनी पानी की कमी हो जाएगी पॉपुलेशन बढ़ रही है और विश्व में पानी की कमी होती जा रही है तो छोटे मोटे तौर पर हम मान लीजिए सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो उस वक्त वही नल खुला वाश बेसिन में नल खुला ना रहे अक्सर करके ये होता है जितनी देर तक हम शेविंग हैं। करते हैं ब्रश करते हैं नल खुला रहता है अब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत महत्व तो रखते केवल मैं ही अगर बचाऊँगा वही इतना सफिशिएंट है और सब लोग मिलकर बचाएंगे तो कितना ना जल बच जाएगा इसी प्रकार से बिजली की बात है अक्सर करके क्या होता है हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं वहाँ पर बिजली जली छोड़ जाते हैं लेकिन भी इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड तो इस कारण से एनर्जी की इतनी शॉर्टेज है हमारे कई गाँवों में कई छोटे शहरों में बिजली मिलती नहीं है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका दुरुपयोग बहुत होता जा रहा है तो इस रीति से छोटी छोटी बातें माने स्वच्छता का है हम अपना घर तो साफ रखते हैं लेकिन घर का कचड़ा निकाल के गली में डाल दिया बाहर फेंक दिया वो भी हमारे ही घर का एक हिस्सा है तो ये छोटी छोटी बातें जो आज के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई जाती हैं तो इन सब चीज़ों की तरफ यदि हमारा ध्यान रहेगा तो क्या रहेगा कि टोटल मिला कर के ना और इसको एक बेसिकल गांधी जी से मुझे याद आता है कि एक बार पूछा गया था जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो गांधी जी से पूछा गया था नाइनटीन में अर्ली फोर्टीज़ या थर्टीज़ में हुँ, हुँ. कि आ, अगर आपको चूज करने के लिए दो चीज़ों में एक चीज़ दी जाए उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई बड़ी तेज़ी से चल रहे थे माँ गांधी जी के अध्यक्षता में बहुत वीर सैनिक निकले हुए थे तो स्वतंत्रता या स्वच्छता आप किसको पसंद करेंगे तो गांधी जी ने कहा मैं स्वच्छता को पहले पसंद करूंगा क्योंकि स्वच्छता अगर होगी मनुष्य के मन में होलिस्टिक स्वच्छता तो स्वतंत्रता भी अपने आप आएगी लेकिन स्वतंत्रता अगर आई और अगर गंदगी रही स्वच्छता तो वो स्वतंत्रता भी किसी काम की नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं तो भाव क्या है कहने का कि हमारे बापूजी जी गांधी जी भी उस बात को विशेष महत्व देते थे जो आध्यात्मिक या सटल सूक्ष्म हो क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं तो जीवन के अंदर सफलता स्पष्ट दृष्टि गोचर होती जाती है तो छोटी छोटी बातें हैं इन बातों की तरफ तो ध्यान देते रहेंगे हम और अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे और भी कितना बड़ा वो कार्य कर सकते हैं इस प्रकार से जो हर चीज प्रदूषित होती जा रही है हम उस प्रदूषण के लिए जुम्मेवार हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल ये जागरूकता अगर रहेगी जो प्रदूषण कर रहे हैं हम पांच तत्वों का उससे हम थोड़ा सा जागरूक रहेंगे और फिर वो प्रदूषण कम होगा और वास्ट लेवल पर जब उसे लिया जाएगा तो बहुत ये सहयोग हो जाएगा मोहन सिंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ समय की मांग इस कार्यक्रम में जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आखिरी वाली बात आपने बताया कि स्वच्छता और जो आज़ादी है उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं लेकिन उनकी इच्छाएं या लालच या लोभ ये पूरा नहीं हो सकता इसीलिए हमें उन चीज़ों को कहीं ना कहीं खुद होके ब्रेक लगाना है और ये सारी चीज़ों को अगर देखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ ये सवाल था तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि हमारा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए हम अपने डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों का अगर थोड़ा सा आदत बना लें बिजली अगर जितना ज़रूरत है उतना हमने यूज़ किया बाद उसको बंद कर दिया पानी की जितनी जरूरत है उतना हमने यूज़ किया उसको बाद में बंद कर दिया तो ये सारी चीजों को अगर छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो और मेरे को मुझे देखकर दूसरा व्यक्ति करेगा इस तरह से सोसाइटी में एक अवेयरनेस जिस बात के लिए हम लोग ये कैंपेन वगैरह जो चला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी या और भी एन जी साथ में जुड़कर जो काम कर रहे हैं नेचर के साथ कैसे हमें रहना है या नेचर को बचाने के लिए या नेचर की रक्षा के लिए जो बातें हो रही वहां पर हमें सिर्फ सुनने तक नहीं लेकिन उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जब हम सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर हम जिस तरह की कुदरत को चाहते हैं उस तरह का जीवन हम जी सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हुई आने वाले समय में और भी बहुत सारी बातें मोहन सिंगल जी से हम लोग करेंगे इसी विषय को लेकर तो आज के लिए बस इतना ही फिर से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से इन चीजों को ध्यान में रखें और इन चीजों को करें और आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और हमें अपने चार बताइए तो चलिए इसी के साथ मुझे और मोहन जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं साझ मेरा मैं ना रहा तो रहेगा कान पानी मुझसे कि तुझमें रवानी मैं ना रहा तो रहेगा कान पानी छाया तू तो समझ ही न पाया मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी नया मैंने दिया तुमको फल फूल छाया तो समझ ही न पाया था मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी न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 लेरी दुनिया जहाँ जाहुम सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या है मैं तेरा हिस्सा हूं तू मेरा हिस्सा है मुझसे ही तू सुनता है काटो मुझे रुखता है